तदेव आदित्यः तदैवाग्निद्दाद्यवायु तद तद तदुचंद्रमा तत्व शुक्र तद्ब्रह्मप्र तत प्रजापति तनि वह ही अग्नि है तद आदित्य वही आदित्य है तद्वायु वही वायु है तद चंद्रमा और वही चंद्रमा है तदेव शुक्रम वही शुक्र है तद ब्रह्मा वही महान है बड़ा है सबसे ता आप वही सर्व्यापक है स प्रजापति ही और वही सभी का उत्पन्न हुए का स्वामी है रचयिता है मंत्र में नाम के द्वारा ईश्वर का परिचय दिया गया है किसी भी वस्तु को बताने के लिए दो प्रकार के उपाय होते हैं दो विधान है दो विधि है एक तो वस्तु का लक्षण बताया जाता है इस तरह का जो है वो है वो ऐसा जो है या फिर बताते हैं वो है नाम उसका सीधे लेते तो पिछले में जैसे तो लक्षण से बताया था सहस्र शीर्षा पुरुष तस्मा यज्ञा सर्वभूत वेदाह में तम आदित्य वर्णमादि बताया तो पिछले अध्याय में बहुत सारे लक्षण बता दिए उसके कि वो ऐसा ऐसा ऐसा गुण वाला जो है वो पुरुष है परमेश्वर है अब इसमें नाम नाम गिना दिए उसके उसके यह नाम है यह नाम है ये नाम ये ये सारे उसके नाम हैं। तो नाम भी क्या होते हैं दो तरह के होते हैं एक तो गुणवाचक होते हैं और एक कर्मवाचक होंगे गुणवाचक नामों को गौणिक कहते हैं गौणिक नाम है। और कर्मवाचक नामों को कार्मिक बोलते हैं कर्मों को बताने वाला है जिससे एक में गुणों को बताते हैं एक में कर्मों को बताते हैं व्यवहार में ऐसे कौन से शब्द हैं जो गुण बताने वाले और कर्म बताने वाले हैं जैसे लावा बोलते हैं लावा किसको बोलते हैं लावा अच्छा बहुत ज्यादा अधिक विद्वान हैं आप लोग है तो उतने की बात नहीं कर रहे हैं खेत में जो काटता है ना उसको लावा बोलते हैं हाँ ये जो मजदूर आते हैं ना गेहूं काटने वाले इनको लावा बोलते हैं ये लावा शब्द जो है संस्कृत का है लुई छेदने दातु से बनता है लुनाती लावा तो जो छेदता है काटता है किसी को उसको लावा कहते हैं लावा वही लावा ही लावा हो गया है तो ये कौन सा नाम है कार्मिक नाम है ये ऐसे बोलते हैं चालक तो ये क्या करता है गाड़ी चलाता है उसको चालक बोलते हैं और किसी को अध्यापक है ये भी क्या है कर्म का ही बताने वाला है और ऐसे ही नाम होते हैं हम्म, हो नहीं जिसमें केवल गुणों को कहा जाता है विद्वान है जैसे विद्वान क्या होता है विद्या जिसके अंदर है जो विद्या को बलवान है विद्वान है आ, ये सारे के सारे नाम क्या है गौणिक है गुणों को बताने वाला चतुर है ये मूर्ख है ये और ये सब तो क्या है पारिभाषिक जो नाम है यौगिक है वैसे और इसी के रूढ़ी भी हो जाते हैं लोक में लोक में किसी के भी नाम घटते नहीं है लगभग वैसे है? हाँ लेकिन जो नाम रखा होता है ना नाम का अर्थ नहीं घटता उसके साथ यहाँ तो कुछ भी नाम रख देते हैं उसमें वो गुण है या कर्म है ऐसा नहीं रखते नाम महाभारत के काल में ऐसा कुछ हुआ था यानी नाम प्रायः शास्त्रों में गुणों के आधार पर रखा जाता है दुर्गुणों के आधार पर नहीं रखते महाभारत काल में जो कौरव के हैं ना जितने नाम सारे तो लगभग उनके दुर्गुणों पर हैं। दुर्योधन है, है दुशासन है और भी कई सारे हैं हाँ ऐसे, ऐसे मतलब उस समय नाम रख दिए जाते थे जो दोषवाची होते जो हो या नाम कुछ अलग था नहीं नाम दूसरा था बाद में रख दिया जिसे उसका नाम सुयोधन है दुर्योधन का नाम सुयोधन है हाँ शुद्धोधन था।, हाँ। था इसका नाम सुयोधन था तो सुयोधन से इसको दुर्योधन बोलने लग गए हा दूर लगा दिया उसका सू हटा करके तो दुर्योधन हो गया ये ऐसे ही दुशासन का भी शायद कुछ और था नाम पता नहीं उसका ना उसका नहीं है ध्यान पर उसका भी कुछ नाम और था ऐसे सभी के अच्छे अच्छे नाम थे इसके सब सो भाइयों के भी और सारे के बदल डाले रामायण काल में ऐसे नहीं आते है उल्टे सुल्टे नाम वहा तो रावण नाम उसका भी है राक्षस होने पर भी उसके नाम वही के वही रहे अच्छा हाँ तो रावण तो अच्छा नाम, नाम अच्छा है ना रवयती भोरम शब्दम करोत हाँ वो भी है रावण है रय शब्दे उससे भी है रय शब्दे भी है राणी भी है जो भयंकर शब्द करता है ना उसको भी रावण बोलते इसका भी नाम रावण है भयंकर ध्वनि करता है बढ़ाता है ना ये इसको भी रावण कहते हैं मेघनाथ वैसे ही है मेघ के समान और करता था गरजता था बहुत तेज आ, वो उसके कान इस तरह के वो लक्षण वाची हो गए गुणवाची नाम हो रावण नाम ये कर्म बाची, है, कर्म बाची है और वो जो बता रहे हैं वो गुणवाची है कुंभकर्ण तो लोक में अब यहाँ जो नाम रखे जाते हैं पहले रखने वाला तो सोच के रखता है थोड़ा सा कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पर नामों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जो बराबर आयु के होते हैं ना वो अच्छे नाम प्राय नहीं लेते है किसी के आपस में जो परस्पर साथी होते हैं वो अच्छा वाला जो नाम होता है गंभीरता वाला उसका नाम कभी उच्चारण नहीं करते है वो जितने भी उपनाम रखे जाते हैं ना वो सारे के कि सारे किसी न किसी दोस्त को पकड़ के रखते हैं वो उसी से उसको बताते हैं कि ये इसका तो वो इसलिए बताए जाते हैं क्या वो बार बार अब उस नाम को सुनते सुनते वो व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है पहले पहले किसी को उपनाम यदि बोला जाए ना तो बहुत कष्ट होता है सभी से वो सुनना भी नहीं चाहेगा उसके माँ बाप यदि वो नाम ले लें तो बहुत दुख होगा उसको या जिससे अभी झगड़ा नहीं हुआ है वो मजाक नहीं मतलब किया है वो नाम ले लेना उस तरह का नाम तो उसको बहुत कष्ट होगा तो अगर अपना रख ले। अपने आप नहीं रखते नाम उपनाम दूसरे नाम सारे लगभग दूसरे रखते हैं अपने आप नहीं रखा जाता है वो बाद में तो उसमें होता है जैसे संन्यास लेने के समय उसमें हो जाता है लेकिन जो व्यवहार में होता है ना व्यवहार में प्राय ऐसा नहीं होता है व्यवहार में तो वो लिए जाते हैं दूसरे ही तब तक दूसरी रख देते हैं जब तक अपना सोचते हैं बिना नाम के तो चलता नहीं है कोई बचपन में अपना नाम रख नहीं सकते पता ही नहीं होता है रखने का तो तब तक तो रख ही देते हैं दूसरे रख देते हैं और यहाँ भी जब तक रखने लगते अच्छे नाम तो अपने चुनते हैं चुन के जो योजना पूर्वक रखना होता है ना इतना कौन सोचेगा हमारे लिए माता पिता कोई नहीं सोचता इतना कि इसका ये नाम रखेंगे वो अच्छे नाम जो रखते हैं वो हम अपने आप सोच के रखते हैं उसको वो कई महीने लगते हैं उसमें भी एक दिन में तो सोचते नहीं है वो दूसरे जो होते हैं वो तो एक मिनट में रख देते नाम तो इस तरह के नाम उसका भी क्या होता है व्यक्ति के साथ फिर धीरे धीरे संबंध जुड़ जाता है नाम भी एक महत्वपूर्ण गुण है सीधे सीधे वो लक्षण बताता है व्यक्ति को खड़ा कर देता है सामने इस कारण से नाम का बहुत हमारे ऊपर प्रभाव होता है अभी आपको जैसे नाम बोल करके जी लगा देते हैं उसमें तो जिन लोगों से आपने सुन रखा है जी वाला वो यदि आपको जी हटा करके बोल दे तो धक्का लगता ही नहीं एकदम से धक्का लगता है ना ये क्या किया हमारे साथ तो अब उसमें देखिए अंतर भी होता है जी लगा करके बोलते हैं पहले जिसको आपने नहीं लगाया है ना उसको बोलना बहुत कठिन होगा जी लगाना उसके लिए सप्ताह तक सोचेंगे फिर जी लगाएंगे तो जी लगाने के लिए पहले उसको कितना मान आदर मन में देना पड़ता है फिर उसके साथ हम जी लगाते हैं तो इसके विपरीत जब जी हटा देते हैं उसका वो समझ लीजिए हमने उसका इतना तिरस्कार कर दिया नीचे गिरा देते हैं उसको उसके बाद हम बिना जी लगाए बोलेंगे उसके बिना नहीं बोल सकते तो उस कारण से क्या होता है जब दूसरे से हम सुन जाते हैं कि बिना जी वाला कैसे बोल दिया इसने मुझे तो वही होता है कि मुझे इतना नीचे गिरा दिया इसने धक्का लगता है इसका कि मुझे मेरी उपेक्षा इसने इतनी कर दी इस कारण से आप लोग भी ध्यान रखें नाम जो बोलते हैं ना अब अधिक बोलने लगते हैं तो उच्चारण आपका ऐसे हो जाता है जैसे जी हटा देते हैं तो वहाँ तिरस्कार वाली स्थिति आती है अगर जी लगा के बोलते हैं तो सम्मान वाली स्थिति रहती है और अंदर इसका पड़ता है प्रभाव इस कारण से ये ध्यान देने की चीज होती है नाम जिसका जिस प्रकार से है जितनी गंभीरता से बोलेंगे उतना चित्त को बनाना पड़ता है वैसा यानी उच्चारण के साथ साथ हमारा अंदर का जो चित्त होता है ना वो उस ढंग से प्रभावित होता है तो ये नाम का महत्व है इस कारण से अब यहां भी ये नियम लागू होगा इसका उच्चारण यदि कर रहे हैं नाम का तो ये ये क्या होने गुण वहां अंदर उद्भुत होंगे वेद मंत्रों को बोलने से क्या होता है बहुत अधिक अंतर आता है आप सभी मंत्रों को उच्चारण करना चाहें सभी स्थितियों में तो नहीं कर पाएंगे एक एक मंत्रों के उच्चारण से भी अलग अलग स्थिति बनती है उपासना में ध्यान में पता लगेगा बहुत एकाग्रता से आप करेंगे ना कभी आपकी मतलब बहुत अधिक अच्छी स्थिति बन गई है साउं बैठने की तो उसके अंदर आप कोई भी मंत्र ले ले तो नहीं चलेगा अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग मंत्र काम करते जो बहुत अधिक मतलब आपको उपलब्धि हुई प्रसन्नता हुई है या एकाग्र होना चाह रहे हैं तो जैसे एक अकामो धीरो मंत्र है कामों देरो बोलेंगे तो स्वाभाविक एकाग्रता होगी इसमें ऐसे ही और भी मंत्र होता है वेदा हमें में ये भी एकाग्रता से ज्यादा इसमें प्रसन्नता की होती है भाव उठते हैं यानी किसी काम को कर लेने के बाद जो स्थिति होती है ना स्नान हो गया मेरा हाँ स्नान हो जाने के बाद जो बनता है भाव वही के वही भाव इससे बनेगा वेदानेतम से मन में इस तरह की प्रसन्नता वाली भाव होती है चित्त ही ऐसा बन जाता है यानी इससे जो रजोगुण था सत्गुण है ना उसकी मात्रा पर नहीं अंतर आता है वो और वो मात्रा ही फिर अपनी एक स्थिति बनाती है गंभीरता की या चंचलता की या एकाग्रता की वो स्थितियाँ उससे बनती है तो ऐसे ऐसे अलग अलग भावों के लिए मंत्र भी अलग अलग होते हैं ऐसे ये जो बहुत उग्रता की वो करनी हो उसके लिए दूसरे मंत्र हैं वो है? हाँ सप्रयगात में आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी इस मंत्र को जब बोलेंगे तो जैसे ऐसे खड़ा होकर देखते हैं ना दूर तक दिखाई देता है इस तरह की चित्त की स्थिति हो जाएगी इसमें एकदम से फैलता है इसमें जा करके ऐसे ऐसे मतलब शब्दों के भी उच्चारण करने के भी होते हैं तदय तन्नेजति इसमें आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो सकते हैं इसको उच्चारण करते रहेंगे तो गंभीर नहीं होंगे इसमें चिंतन की दृष्टि बनती है गंभीर वाले बताए ना कामो तो वही ना गंभीरता एकाग्रता वो एक जैसे ही रहेगी <coughs> तो अलग अलग स्थितियों में होता है भिन्न भिन्न इनका भी होता है तो इस कारण से ध्यान आप इसके लिए क्या है ना जिसमें आप उच्चारण करते हैं उच्चारण करते समय अंदर आपको ध्यान दे बल किस तरह का लगता है ये अलग अलग शब्दों के उच्चारण बल अलग अलग ढंग से लगता है किसी के लिए अधिक लगाना पड़ रहा है वेग आपको ज्यादा तो वो समझिए वो वाला चिंताजन वो होगा चिंतनात्मक होगा वो उत्साह से बनेगा या पुरुषार्थ जो कर्मठता आती है ऐसी ऐसी स्थितियों के लिए बनाना पड़ेगा वो तो ऐसे उच्चारण से भी अलग, अलग अलग बनते अंदर ही पता लगेगा कि किस ढंग से हमको करना पड़ रहा है इसका उच्चारण वो पकड़ में धीरे धीरे आता है आने करमता करमता आ, एक तो जैसे है इसके लिए तद्विप्रासो विप्रासो विपन्न वो जागरी विंदते ऋग्वेद का मंत्र है उसको वही संपन्न कर सकता है जो इतना बड़ा गुणवान होता है तद्विप्रासा जो अत्यंत विद्वान होता है, है? शायद इसमें नहीं है वो मंत्र अलग है ऋग्वेद का है वो हमारे उसमें वो मिल जाएगा नहीं शायद हमने नहीं संकलित किया है इसका ऋग्वेद का है वैसे ये मंत्र अच्छा भी है। बहुत अंतर उसका भी अंतर पड़ता है हाँ अलग अलग है ना अब जैसे तदे जाती तने इसको बोलते रहिए तो वैसे ही आनंद आता रहेगा कुलते रहेंगे धीरे धीरे इस तरह की स्थिति बनेगी अग्नि नये में ऐसे नहीं बोल कर सकते आप तथे में जैसे हिला लेते हैं ना इसको ऐसे हिला के बोल सकते हैं अग्नि नहीं चलेगा ऐसे उसमें खड़ा होना पड़ेगा जैसे धीरो है, हाँ। वैसे इसमें स्थिर होके बोलेगा वो छंद है ना उस तरह के उसके उच्चारण उस तरह से होते हैं उच्चारण करने में हमको बल लगाना पड़ता है उसी ढंग का तो वैसी चेष्टा होती है भीतर उसका भी इसीलिए मंत्रों का बहुत अधिक आजकल कर रहे हैं लोग बहुत सारे वो सारे ऐसे प्रयोग होते हैं और सारे उच्चारण नाभि से प्रेरित होगा तो इस कारण से भीतर से प्रभाव पड़ता है इसका मंत्र आ, मंत्रों का यही होता है भीतर करने पर यह स्थितियाँ आती है तो यहाँ पर भी वो नाम बताए गए हैं कि ईश्वर की ये ये नाम है तो जैसे यहाँ हमको शब्दों को सुन करके प्रभाव पड़ता है तो यही प्रभाव हमको मतलब ईश्वर के साथ जुड़ना है देखना चाहिए उत्पन्न कर करके वही क्या है अग्नि है तो अग्नि कहने से क्या होगा इस अग्नि को देख करके जो स्थिति बनती है अग्नि शब्द का उच्चारण कीजिए उच्चारण करने के बाद भीतर देखो भाव क्या बनता है एकदम से जो प्रकाशित करता है सबको अग्नि बोहोल तो अग्नि जब बोल रहे हैं तो ईश्वर के साथ इस भाव को वहाँ जोड़ना है यहाँ अग्नि शब्द आपने कर लिया इसका भाव प्रत्यक्ष आपको अर्थ तो इसी अर्थ को अब जो अर्थ नहीं लेना है पूरा क्योंकि इसकी क्रिया अलग होगी ईश्वर की क्रिया अलग होगी पर एक साम्यता दोनों में रहेगी तो साम्यता को वाला जो भाव है वो जोड़ना है उससे ईश्वर के साथ तद एव अग्नि तो अब अग्नि को यहां देख लीजिए कि ये प्रकाशित करती है यार चीजों को तो ऐसा ही प्रकाशित करना ये जो भाव समझते हैं आप इतर इस भाव को ईश्वर से अब जोड़ देना है कि जो सबको प्रकाशित कर रहा है वही अग्नि है यानी सारा कुछ दिखाने वाला जो है वो है अग्नि ईश्वर तो अच्छा नहीं जैसे जब करेंगे अभी तो ऐसे सामान्य रूप से पढ़ेंगे ना लेकिन सभी मंत्रों के ऊपर चिंतन करना होता है ना विचार करने का होता है तो या जप करते हैं जिस समय आप मंत्रों को लेकर के तो उस समय ये ऐसा करेंगे ये कर भाव बनाना होता है ना तद जपस अर्थ भावनाम उस अर्थ की जो भावना बनाते हैं तो उसमें भावना इसी ढंग से बनती है यानी यहाँ जो शब्द हमने सुन करके व्यवहार में जो करते हैं तो व्यवहार करते समय कोई न कोई भाव उससे उत्पन्न होता है हमारा जितने भी शब्दों का हम व्यवहार करते हैं सभी से कोई न कोई भाव चित्त में बनता है तो उस भाव को पकड़ना चाहिए अब उसमें से कुछ जो जितने भी रहेंगे अच्छे वाले जो गुणों अच्छे गुणों वाले शब्द हैं वही अगर ईश्वर के साथ मिलते हैं तो उतना अर्थ ईश्वर में रहता है वो कोई कोई मिलेगा वहां पर तो उसको जोड़ना होता है ईश्वर के साथ जैसे यही बताया ना अग्नि शब्द है अग्नि शब्द आप किसी भी तरह से बोलेंगे तो आपको कुछ न कुछ अर्थ अंदर आ जाता है कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ यदि आपको नहीं आते हैं तो वो विचित्र लगेगा सुन करके जैसे गेंदरा क्या पता लगा आपको गेंदरा आपको तो आ गया समझ में आपको नहीं आया समझ में तो शब्दों के उच्चारण गिद मान ला आ गया ना कुछ अब दोनों शब्दों को सुनने में अंतर आया एक शब्द सुनते हुए कुछ लगा क्या है खालीचा मिल गया ना वो दूसरा सुनने पर अब क्या हुआ कुछ है अंदर जिज्ञासा से नहीं उठी ना सीधा लग गया कि कुछ है तो ये शब्दों और अर्थ का संबंध होता है ये जिसके अर्थ को जानते हैं वो अपने आप भीतर हम संबंध जोड़ लेते हैं उससे तो ईश्वर के साथ भी ऐसे ही करना है ईश्वर के उच्चारण करते हैं जब शब्दों का तो आपको लग जाना चाहिए कि ये इसके साथ बैठ गया जुड़ गया लेकिन प्राय लगेगा कि नहीं जुड़ता है वो नहीं जो जुड़ते हैं शब्द उसके लिए है कि पहले आप जो अर्थ जुड़ता है उसका जैसे आप इसी शब्दों को क्या है ना संस्कृत में बोलेंगे तो कम आएगा पकड़ में और इसी को हिंदी की तरह बोल दो वही शब्द हैं अब वो लगता है कि हाँ ठीक आ रहा है समझ में रहेगा मतलब कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है फिर भी बोलने के ढंग से, से भी हो जाएगा वो अंतर पड़ जाएगा संस्कृत में भगवान गि बोलेंगे और आप जाते बोलेंगे हल्का भारी लगेगा फिर भी दोनों में अंतर आता है ना इस तरह से तो जिसमें अंतर आता है या अपने को दिखता है कि मुझे इसका अर्थ नहीं आ रहा है और जिसका अर्थ आता है उसको में अपने आप दिखता है कि मुझे आ रहा है इसका अर्थ तो ऐसे मंत्रों को जब पढ़ते हैं तो अंदर देखें कि मुझे इसका क्या आ रहा है समझ में ईश्वर के नाम से समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो आप संबंध ईश्वर से काट के फिर लोक से जोड़िए लोक में वो शब्द क्या कहता है उस गुण को अब फिर ईश्वर में ढूंढिए वो गुण वहां पर होगा जैसे जल है हाँ अब एक जल ये है जो पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है और एक जल अब इसमें क्या होता है की जल का आपको एक जो शब्द होते हैं ना अर्थ उसमें कई गुण होते हैं और लेकिन शब्द जो सारे गुणों को एक साथ नहीं कहता है उसको किसी एक ही गुण को कहता है जैसे गौ शब्द है तो गाय के अंदर तो कई गुण होंगे लेकिन सभी को नहीं कहेगा ये उसके जाना अर्थ को ही केवल कहता है जो जाती है चरने के लिए चली जाती है उसको गौ कहते हैं लेकिन वो बैठती भी है दूध भी देती है कई सारे है ना तो वो नहीं बताएगा ऐसे ही जल के अंदर भी है जल के जो जो रूप आप देख रहे हैं वो जल शब्द नहीं बताएगा कहीं पर बताता है जल का मुख्य अर्थ है जल गातने जो मार देता है मैल को हटा देता है उसको कपड़े आदि के जो भी होता है ये उसको अलग अलग कर देता है धो देता है ना ये वो मलों को एक घातित मारता है इसलिए इसका नाम जल है जल घातने उसे उससे ये बनता है ऐसे ज और लनयती ली, लीनयती यदि जलम ये उत्पन्न करता है और लीन कर देता है टूबो देता है सबको इस कारण से इसका नाम जल है अब ये वाला लग जाएगा ईश्वर में ऐसे सभी सभी नामों के अपने अपने गुण होते हैं उसके साथ साथ हाँ, तो तो उस उस तरह से लग जाएगा वो तो, मतलब शब्द के साथ कोई गुण है जो नियत है ना वो वाला ईश्वर में लगेगा पूरा पूरा नहीं लगेगा अब टंकी में रखा जाता है ये बात ध्यान आ गया आपको तो ईश्वर को टंकी में तो नहीं रखेंगे ये वाला गुण नहीं लगेगा वहां जाकर के लेकिन घातने वाला लग जाएगा उत्पन्न करने वाला डुबोने वाला लग जाएगा ये तो ऐसे ऐसे लगाना होता है उसका हाँ अर्थ जो बुद्धि में भाषित होता है ना वो भाव है अंदर हाँ।, में बना हाँ हाँ उस बुद्धि में होना अर्थ, अर्थ का जो होना है बुद्धि में वही भाव है अर्थ तो बाहर रहेगा स्वरूप से वो बाहर होता है और हमारे पास क्या होता है उसका ज्ञान होता है वो ज्ञान भी क्या कर... किसी दूसरे रूप में रहता है वो यानी भाव वो होता है जिससे ज्ञान और गुण और कर्म का सीधा संबंध रहता है उसको भाव बोलते हैं, जैसे पठ है पाठ है पाठ सब तो पाठ शब्द क्या है ये भाव है अब इसमें पढ़ाता है और पढ़ता है दोनों निकलेंगे पाठ हो रहा है तो पाठ हो रहा है मतलब एक पढ़ा रहा है एक पढ़ रहा है पठती बोलेंगे तो अकेला होगा केवल पढ़ रहा है एक का निकलता है पाठती बोलेंगे तो भी एक का निकल गया एक पढ़ाने वाला केवल निकलता है अर्थ लेकिन पाठभवती अब एक का नहीं निकलेगा दोनों जुड़ेंगे वहाँ पार्ट हो रहा है अब इससे कई अर्थ हो जाएंगे केवल पढ़ाने वाला भी वो निकलेगा एक पढ़ने वाला भी निकलेगा एक जो चीज़ पढ़ी जा रही है क्रिया वो भी अर्थ निकलेगा हाँ यानी जो भाव होता है ना उसमें सारे गुण जुड़े रहते हैं नहीं धातु व्याकरण के अनुसार उसके जो गुण है ना उसको समेट के ही तो रखा है ना वो शब्दों को व्याकरण से जो बनेगा शब्द वो अन्य गुणों के साथ संबंध बना के है वो जैसे पाठा शब्द बना हुआ है ना अब पाठा शब्द में क्या हो जाएगा कई सारे चीज पाठ हो रहा है पाठ करो तो पाठ करने में होगा एक तो उच्चारण करो उसको बोलो और तुम बोलो मैं सुनूंगा ये सारी चीजें वहां पर हो जाती है उसके साथ तो ऐसे जो एक अर्थ बताता है जिसका व्यापक संबंध होता है गुणों से भी और कर्मों से भी तो ऐसा वाला जो शब्द होता है वो अर्थ में भाववाचक होता है अग्नि से ईश्वर का भाव करना है अग्नि होगा कि इसका जैसे मूल अर्थ है अगिगत जो जानता है सबको सभी को जना देता है ना ये ये चलता है यह जानता है ये प्राप्त कराता है ये ये अग्नि शब्द का अर्थ है तो ये अब ईश्वर के साथ जोड़ के करेंगे वो भी सभी को जानता है सभी को प्राप्त कर लेता है सभी को प्राप्त कराता है अगी गच्छती गती प्राप्नोती आपको वो दिख रहा है कि ये जानता है सभी चीजों को जानता है ये स्वयं जानता है हमको भी जानता है वस्तुओं को भी जानता है तीन हो गए ना जो चीज जनाई जाती है उससे भी जुड़ेगा जो जनाने वाला है करता वो भी जुड़ेगा और जिसको जनाया जा रहा है वो भी जुड़ेगा तीनों जुड़ेंगे वहां पर उसके अर्थ जानना ज़रूरी है ना भाव को उत्पन्न करने के लिए हाँ भाव और भावना अलग अलग तो भाव वही है मतलब इसका लक्षण यही कि आपको अंदर जो जितना है ना वो, वो भाव है हाँ बुद्धि में जो है हाँ वो जो जो कहा जाता है कि मंत्र का भाव है जैसे यहाँ क्या भाव है मंत्र का यहाँ मंत्र का इतना भाव है कि ईश्वर के हम ये ये जो गुण विशेषताएं हैं उनको हम इस प्रकार से जाने यानी ईश्वर अग्नि है तो अग्नि क्या क्या करती है ऐसे ऐसे काम ईश्वर भी करता है तो अब हो गया कि भाव कहेंगे कि इसका क्या भाव लिया इसका मतलब हम भी ऐसे जाने ये भाव हो जाएगा इसका ईश्वर सबको जानता प्राप्त करता है तो हम भी जाने अब इसको कहेंगे कि ये इसका भाव है जब वो शब्द आपको क्रिया से जोड़ता है वो फिर उसका भाव कहलाएगा यानी इसको हम कैसे व्यवहार में उतार लें? तो इसका एक जो लक्षण बता दिया जाएगा वो भाव हो जाएगा वहां यानी हमको क्या करना है अब तो आप तभी कर सकते हैं जब उसका वो पकड़ में आ गया कुछ उसके बिना व्यवहार में नहीं ला पाएंगे उसका ही नाम भाव होता है तो भाव इसीलिए है कि जो गुण के माध्यम से कहा जा रहा है तो वो क्रिया करवाएगा और क्रिया के माध्यम से कहा जा रहा है तो वो गुण कर बनाएगा वो भाव होता है गुणों की ओर प्रवृत्ति करता है गौणी के क्रिया रूप में अगर कहा गया तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए स्वाध्याय करना चाहिए तो अब ये क्या जोड़ेगा कि अगर विद्या चाहिए आपको स्मृति चाहिए आपको तो प्रतिदिन स्वाध्याय करो अब क्रिया जोड़ दिया गुण के लिए हो गया ये भाव है फिर बोलेंगे ना कि ये भाव है आपकी बुद्धि ठीक नहीं चलती रहती है या समझती नहीं है तो स्वाध्याय क्या करो या आवृत्ति करो तो इसका मतलब अब क्या होगा मुझे वो काम करना है वो तो इसको कहेंगे भाव यानी जब क्रिया का निर्देश किया जाए तो गुण इकट्ठा करना और गुण के नाम से कहा जाए तो वो क्रिया करनी ये भाव कहलाता है जोड़ना है अपने साथ तो हाँ। जैसे आवृत्ति हम करते हैं तो तो तो तो तो तो तो तो में सेट हो गया है उसको हम बार बार आवृत्ति करते हैं तो उसमें बुद्धि का चलना कैसे बार-बार जब आप उस चीज को लेंगे ना अंदर अंदर लेने के बाद फिर और काम भी करते रहेंगे आप अन्य से भी जुड़ते रहेंगे तो वो यदि उपस्थित रहा तो संबंध आप जोड़ सकते हैं उससे आपके पास नहीं है उपस्थित उस समय सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा नहीं रहता है ध्यान में वो इसलिए उस समय व्यवहार करते समय वो जोड़ नहीं पाते तो वो बार बार ध्यान करने से ना वो जुड़ा रहे उभरा रहेगा उभरा रहेगा तो वो क्रिया यदि कर रहे हैं तो उसके साथ संतुलन करना पड़ता है, है हमको हाँ विकसित हो गए ना जोड़ संबंध जोड़ लिया कि देखो यहां पर ही ऐसे करना चाहिए अब तो एक जगह आपने किया फिर उसी ढंग के दूसरे काम होते हैं तो वहां भी वो काम करने लगा कि इसको ऐसे करना चाहिए हाँ बढ़ेगी ना बुद्धि इसी से हाँ बढ़ती है बुद्धि यानी वहाँ आने लग जाती है फिर दूसरे इसको कैसे करना चाहिए उसको ऐसे किया था तो तो ऐसे उसे बुद्धि फिर काम करने लग जाएगी वो हाँ अग्नि जो प्राप्त कर ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ हैं इसके प्राप्त ये मतलब यहाँ है प्राप्त कराने वाला है हमको जो भी चीजें मिलती है वो ईश्वर के ही माध्यम से मिलती है अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो जो भी जितनी उपलब्धियाँ हमको हो रही है इसमें ईश्वर का सहयोग है बल है या तो बुद्धि दे दिया शरीर दे दिया और ये वस्तुओं की रचना कर दी तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं ना ऐसे कैसे करेंगे इसलिए उसका स्वरूप प्राप्णीय हो गया प्राप्त होगा प्राप्णीय नहीं होगा प्राप्त प्राप्त कराने वाला है वो कराता हमको तब प्राप्णीय हो गया प्राप्त होता है तब प्राप्य हो गया केवल प्राप्त प्राप्त होने योग्य तो वो अग्नि है सभी चीजों को हमको जनाता है इस कारण से अग्नि है और वही आदित्य है आदित्य का मतलब होता है दिति खंडने है ये जो खंडित हो जाए उसको दित्य बोलते हैं और न खंडित होने वाला अदिति बोलते हैं उसको अदिति को ही आदित्य फिर बोलते हैं यानी जो कभी खंडित नहीं होता है अविनाशी है एक रस जो रहता है उसका नाम आदित्य होता है तो ईश्वर भी अखंडित रहता है एक रस रहता है कभी नाश नहीं होता इसका इस कारण से इसको आदित्य कहते हैं ये ईश्वर आदित्य भी है यही वायु है वायु बलवान को कहते हैं तो ईश्वर सबसे अधिक बलवान होने के कारण वो वायु है सभी चीज़ों को इधर से उधर करता है इस कारण से उसका नाम वायु है चंद्रमा चंद्रमा हमको क्या करता है ये देख करके अच्छा लगता है हमको चांद को देखते हैं उगता हुआ डूबता हुआ कभी भी देखो इसको प्रसन्नता होती है देख करके इसलिए इसका नाम चंद्रमा है तो ईश्वर से भी ऐसी प्रसन्नता होती है हमको ऐसे आहलादित करता है वो चांद बना के ही आह्लादित कर दिया तो इस तरह से मूल रूप में तो वही हमको करता है आलादित इसलिए ईश्वर का नाम मुख्य अर्थ चांद है यानी चंद्रमा मुख्य नाम ईश्वर का है वैसे सभी पदार्थों के जितने भी नाम है मुख्य रूप से केवल ईश्वर के हैं वो पूरे पूरे ईश्वर में घटते हैं वो पूरे यहाँ उसके आंशिक होते हैं सूर्य है सूर्य का पूरा गुण नहीं होता है इसमें सूर्य कहते हैं प्रेरित करने वाले को तो पूरी तरह से सूरज थोड़े प्रेरित करेगा थोड़ा सा वो नींद खोल देता है इतना ही करता है ना उठाता तो नहीं है ये तो ऐसे प्रेरित तो करता है ये लेकिन पूरा नहीं करता है ईश्वर उसे पूरा करता है फिर है। ये तो उसकी हाँ, लेकिन ये लेकिन वाला नहीं उठता है है ना बिना पंख वाला <laughs> ये तो ही रह जाता है। इसको प्रेरित नहीं कर पाता है, इसको ईश्वर करेगा इसलिए वास्तविक अर्थ में तो ईश्वर ही सूर्य है ऐसे जितने भी नाम है सभी के सारे के पहले ईश्वर के है नाम उसमें ये ये गुण सभी है जितने पदार्थ है इनके अंदर जो मुख्य गुण है सारे के सारे गुण ईश्वर के अंदर है इसलिए ये नाम सभी पहले ईश्वर के हैं वहां से लेकर फिर इधर डाला है यहाँ से ईश्वर में नहीं गया ये नाम पहले ईश्वर के पास थे ईश्वर से फिर इनमें आया तो जैसे है जी, तो ये नारी केल है ना नारम नार कहते हैं जल को और केल कहते हैं आ, उसका वो क्या कहते हैं अंकुर जैसा होता है तो जल का अंकुर होता है जिसमें वो नारिकेल है तो ऐसे ही ईश्वर में भी अब क्या होगा किसी चीज को उत्पन्न करने की बुद्धि है उसके अंदर भी रहता है तो ऐसे वो नारिकेल हो जाएगा वो भी वो बनाना बैठाना पड़ेगा उसमें होते तो सभी के सारे के सारे गुण मिल जाएंगे उसमें तदेव शुक्रम वही क्या है सबसे अधिक चमकीला होता है यानी प्रकाशशील होता है जैसे शुक्र तारा सबसे अधिक चमकता है तो ऐसे ही सबसे अधिक प्रसिद्ध यानी चमकने वाला ईश्वर होता है यह शीघ्रकारी होता है तद ब्रह्म वो सबसे बड़ा है सबसे महान उससे बढ़ के कोई नहीं है ता आप वही सर्व व्यापक है जैसे जल व्यापक हो जाता है पृथ्वी में घुस जाता है ये घुस जाने के कारण क्या है ये व्यापक होता है ऐसे ईश्वर भी सभी में घुस जाता है जाकर के गुस्सा हुआ रहता है इसलिए वो आपा है व्यापक हो जाता है सब प्रजापति और वो सभी प्रजाओं का पालक भी है सभी को खाने पीने की सारी व्यवस्था उसने कर रखी है इस तरह से ये सारे के नाम ईश्वर के ही हैं तो जब हम बैठते हैं चिंतन करते हैं तो ये शब्द चूंकि हमारे लिए अर्थ ज्ञात हैं इनके तो इस अर्थ पर ईश्वर को घटाने का प्रयास करना चाहिए अब ये भाव है आ गया। भाव भी बोल होते हैं ये तो भाव हो गया और एक भी बोल हो जाए वो कहते हैं